ब्लॉक की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम आपको दे रहे हैं सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगी भारत में प्रथम इस शीर्षक से हम आपको दे रहे हैं फिल्म और दूरदर्शन से जुड़ी हुई कुछ जानकारिया भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में था। 15 सितंबर सौ 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। इसका पहला केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया जल्द ही यहाँ डीडी के नाम से प्रसिद्ध हो गया दशकों तक डीडी को टेलीविजन पर्याय के रूप में जाना जाता रहा है दूरदर्शन का पहला धारावाहिक हम लोग। दूरदर्शन का पहला धारावाहिक था हम लोग। हालांकि दूरदर्शन की शुरुआत 1959, फिफ्टी में हो चुकी थी लेकिन इस पर लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से पहला धारावाहिक 7 जुलाई उन्नीस 1984, 1984 को प्रसारित किया गया डेढ़ वर्ष तक चलने वाले एक प्रकरणों के बाद हम लोग कार्यक्रम को 17 दिसंबर उन्नीस 1985, 1985 को बंद कर दिया गया इसके बाद बुनियाद ये जो है जिंदगी महाभारत रामायण तथा शक्तिमान जैसे धारावाहिकों ने लोगों का दशकों तक मनोरंजन किया सर्वप्रथम दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण भारत के स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त उन्नीस सौ को दूरदर्शन द्वारा रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया गया इसके अंतर्गत पहला कार्यक्रम उस समय देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का स्वतंत्रता दिवस भाषण था इसी के साथ देश की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या तक दूरदर्शन की पहुंच हो चुकी थी भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र 3 मई उन्नीस सौ तेरह नाइनटीन राजा हरिश्चंद्र को भारत की प्रथम फिल्म होने का गौरव प्राप्त है इस फिल्म के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे जो कि भारतीय फिल्म जगत के पितामह माने जाते हैं। यह एक मूक, यानी कि न बोलने वाली फिल्म थी तथा मराठी सिनेमा के कलाकारों की बदौलत बनी थी इसी कारण यह मराठी सिनेमा की सर्वप्रथम फिल्म भी मानी जाती है प्रथम बोलती फिल्म 14 मार्च 1931 सौ को प्रदर्शित हुई फिल्म आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो कि पहली हिंदी फिल्म भी कहलाती है क्योंकि इसके पहले बनी सभी भारतीय फिल्में मोब फिल्में थीं, इसलिए उनकी कोई भाषा नहीं थी आलम आरा का अर्थ होता है विश्व की रोशनी प्रेम कथा पर आधारित इस फिल्म को बेहद लोकप्रियता मिली उस समय चालीस हजार की लागत से बनी इस फिल्म का निर्देशन ने किया था प्रथम अभिनेत्री फिल्म जगत में जब फिल्मों की शुरुआत हुई तब पुरुष अभिनेता ही स्त्री रूप बनाकर अभिनय करते थे दादा साहब फाल्के ने सन उन्नीस में अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर सुर में दुर्गाबाई कामत को अभिनेत्री के रूप में लिया दुर्गाबाई कामत फिल्म में पार्वती का रोल अदा कर भारत की प्रथम अभिनेत्री बनी तथा उनकी सुपुत्री कमला बाई गोखले ने मोहिनी का रोल निभाया था प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या फिल्म जगत में मोक फिल्म के बाद बोलती फिल्म का निर्माण हो चुका था अगला पायदान था सिनेमा को रंगीन बनाना इसलिए निर्माता अर्देशरानी ने इस मांग को समझते हुए वर्ष उन्नीस 1937, 1937 में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या का निर्माण किया एक मिनट की यह फिल्म भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म बनी किसानों के जीवन पर आधारित यह फिल्म भारतीय सिनेमा जगत के लिए एक मिसाल साबित हुई दस गानों वाली इस फिल्म का निर्देशन किया था मोती बी गिड़वानी ने प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के आवंटन की शुरुआत वर्ष उन्नीस 1954 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य फिल्म जगत को बढ़ावा देना था यह पुरस्कार श्रेष्ठ निर्देशक अभिनेता अभिनेत्री एवं संगीतकार को दिया जाता था भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजी गई प्रथम फिल्म 25 अक्टूबर 1957 सौ को भारत में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया पहली ऐसी फिल्म बनी जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ऑस्कर नामांकन मिला था मदर इंडिया का निर्देशन महबूब खान ने किया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पुरस्कृत इस फिल्म को भारत के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक होने का गौरव प्राप्त है प्रथम प्रतिबंधित फिल्म नील आकाशे नीचे यहां एक बांग्ला फिल्म है जिसका हिंदी में अर्थ होता है नीले आकाश के नीचे इस, इस फिल्म को वर्ष उन्नीसौ में प्रदर्शित किया गया था इस, इस फिल्म में एक चीनी व्यक्ति वांग लू का संबंध फिल्म की अभिनेत्री बसंती ऐसी दिखाया गया था जिस वजह से इस फिल्म को राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था अंततः भारत सरकार ने इस पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था तथा भारत के इतिहास में नील आकाशीय नीचे प्रतिबंधित होने वाली पहली फिल्म बन गई प्रथम सिनेमा स्कोप फिल्म गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म कागज की फूल भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी 148 मिनट लंबी इस फिल्म को 2 जनवरी 1959 सौ को प्रदर्शित किया गया था गुरुदत्त ने ही इस फिल्म में सुरेश सिन्हा की मुख्य भूमिका निभाई थी तथा अभिनेत्री वहीदा रहमान ने, ने शांति का रोल अदा किया था प्रथम 70 एम फिल्म अराउंड द वर्ल्ड अंग्रेजी नाम से बनी इस फिल्म को भारत की पहली 70 एम mm 70 सत्तर mm फिल्म होने का गौरव प्राप्त है यह एक हास्य प्रेम प्रसंग फिल्म है जो कि वर्ष उन्नीस सौ में प्रदर्शित हुई थी प्रथम दादा साहेब फालके पुरस्कार विजेता देविका रानी एक दशक तक फिल्म जगत में देविका रानी चौधरी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वर्ष 1930 से वर्ष 1940 का दशक देविका रानी के फिल्मी जीवन का शानदार हिस्सा रहा तेस मार्च 1908 को विशाखापटनम में जन्मी देविका रानी ने कर्मा नामक फिल्म से अभिनय की शुरुआत की, जो कि वर्ष 1933 (1933) में प्रदर्शित हुई थी देविका के पहले पति हिमांशु राय का उनके अभिनय जीवन में विशेष योगदान रहा प्रथम ऑस्कर विजेता भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को 1982 में 1982 में प्रदर्शित हुई फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया तथा यह फिल्म उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई भारत यूके तथा यूएस में प्रदर्शित हुई गांधी फिल्म अंग्रेजी भाषा में थी तथा जॉन ब्रिले द्वारा लिखी गई थी प्रथम थ्री फिल्म, फिल्म माई डियर कुट्टीचरण मलयालम भाषा में बनी फिल्म, फिल्म, फिल्म माई डियर कुट्टीचरण भारत की पहली थ्री फिल्म थी इस, इस फिल्म, फिल्म को 24 अगस्त उन्नीस सौ को प्रदर्शित किया गया था उस समय लगभग, लगभग एक करोड़ की लागत से, से बनी फिल्म 'माय डियर कुट्टी चरण का निर्देशन जीजू पुन्नु ने किया था प्रथम ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता सत्यजीत रे अपने जीवनकाल में लगभग 36 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन करने वाले सत्यजीत रे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर मांचाली थी तथा पहली रंगीन फिल्म कंचन जघा थी। प्रथम फिल्म निर्माता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया सत्यजीत रे 2 मई 1921 सौ को कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे को वर्ष उन्नीस 1992, 1992 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया फिल्म जगत में सत्यजीत रे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रथम ब्लैक एंड वाइट फिल्म जिसे डिजिटल तकनीक द्वारा रंगीन किया गया मुगले आजम फिल्म को 5 अगस्त 1960, 1960 को हिंदी तथा उर्दू भाषा में प्रदर्शित किया गया था इस फिल्म का निर्देशन के आसिफ ने किया था तथा पृथ्वीराज कपूर ने बादशाह अकबर की भूमिका अदा की थी मुगले आजम को डिजिटल तकनीक द्वारा रंगीन बनाकर नवंबर 2004 में पुनः प्रदर्शित किया गया था प्रथम हिंदी फिल्म जो यू में प्रदर्शित तथा स्क्रीन लगे रहो मुन्ना भाई महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई इसके प्रथम भाग मुन्ना भाई एम का सिक्वल था एक मिनट लंबी इस फिल्म को 1 सितंबर 2006 को प्रदर्शित किया गया था गांधी गिरी को प्रसिद्ध करते हुए इस फिल्म ने भारी सफलता प्राप्त की थी प्रथम ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक तथा डबल ऑस्कर विजेता ए आर रहमान संगीत के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध गायक ए आर रहमान को वर्ष 2009 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया यह सम्मान उन्हें भारतीय ब्रिटिश फिल्म स्लम डॉग मिलिनियर जो की हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रदर्शित हुई थी कि संगीत में योगदान के लिए दिया गया था तो ये थी भारत में प्रथम श्रृंखला के अंतर्गत दूरदर्शन एवं फिल्म से जुड़ी कुछ सामान्य ज्ञान संबंधी जानकारियाँ